भारतीय दर्शन जैन दर्शन उपर्युक्त अनुमान के स्वरूप में प्रधान रूप से पक्ष साध्य तथा हेतु ये तीन पद होते हैं साध्य वह है जिसे सिद्ध किया जाए जैसे उक्त अनुमान में अग्नि या पुण्य जिस आधार में साध्य का होना सिद्ध किया जाए उसे पक्ष या आश्रय कहते हैं जैसे पर्वत या हिंसा निरोध तथा साध्य को सिद्ध करने के लिए दिए गए कारण को हेतु कहते हैं इन तीनों के संबंध में यदि कोई कोई विघटन हो हो जाए जाए, तथा इन में से कोई भी नियम के प्रतिकूल तो अनुमान दोष आ जाते हैं और वे दोष हेतु आदि के नाम से प्रसिद्ध होते हैं यहाँ पर कुछ दोषों का उल्लेख किया जाता है पक्षाभास पहला साध्य का आधार यदि किसी कारण दूषित हो जाए या असंभव हो तो उसे पक्षाभास कहते हैं अर्थात यद्यपि वह आधार पक्ष के समान मालूम होता है किंतु वास्तव में वह पक्ष नहीं है जैसे घट पुद्गलों से बना है यहां साध को ही पक्ष बना दिया गया है दूसरा हेतुआभास यह तीन प्रकार का है अशुद्ध, वह है जो सिद्ध नहीं है जैसे यह सुगंधित है क्योंकि यह आकाश का कमल फूल है यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि आकाश में फूल होता ही नहीं विरुद्ध अग्नि शीतल है क्योंकि यह द्रव्य है यह वाक्य प्रत्यक्ष विरुद्ध है अग्नि कभी शीतल नहीं होती गौ अनैकान्तिक जैसे सभी वस्तुएं क्षणिक हैं क्योंकि वे सत हैं इस वाक्य का उल्टा भी कहा जा सकता है सभी वस्तुएं नित्य हैं क्योंकि वे सत हैं यह वाक्य शुद्ध नहीं है क्योंकि दोनों बातें एक साथ शुद्ध नहीं हो सकती तीसरा तीसरा दृष्टांता एवं चौथा दूषणाभास भाष भी हेत्वाभा के भेद हैं तीसरा शब्द प्रमाण परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत शब्द प्रमाण भी एक प्रमाण है प्रत्यक्ष के विरुद्ध न होकर जो ज्ञान शब्द के द्वारा उत्पन्न हो वह शब्द प्रमाण है लौकिक तथा शास्त्र शास्त्र के भेद से यह दो प्रकार का है इन्हीं प्रमाणों के द्वारा जैनों के मत में अविद्या का नाश आनंद की प्राप्ति तथा व्यवहारिक ज्ञान में सत्य-सत्य का निर्णय होता है नये अन्य दर्शनों की तरह जैन मत में भी प्रमाणों के द्वारा तत्वों का ज्ञान होता है जैसा ऊपर कहा गया है इसके अतिरिक्त जैन लोग दृष्टि के भेद से जिसे वे नये कहते हैं तत्वों के ज्ञान की विशेष रूप से पुष्टि करते हैं इसलिए जैन दर्शन में नय का भी एक अपना स्वतंत्र स्थान है जैनों ने प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म माने हैं उनमें से जब किसी एक धर्म के द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए जैसे नित्यत्व धर्म के द्वारा आत्मा आदि वस्तुएं नित्य हैं ऐसा निश्चय करना हो तो वह नय के द्वारा होता है यहाँ केवल एक अंश का बोध होता है किंतु जब अनेक धर्म के द्वारा किसी वस्तु का अनेक रूप से निश्चय किया जाए तो वह प्रमाण के द्वारा निश्चय होता है यहाँ अनेक अंशों का बोध होता है इस प्रकार प्रमाण तथा नय इन दोनों के द्वारा किसी विषय का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है नय के दो मुख्य भेद हैं निश्चय नय तथा व्यवहारिक नय निश्चय नय के द्वारा तत्वों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है तत्वों के स्वाभाविक जितने नित्य गुण हैं उन्हीं के स्वरूप का परिचय निश्चय नय के द्वारा होता है व्यवहारिक नय के द्वारा विषयों का सांसारिक दृष्टि से ज्ञान प्राप्त होता है इनके अतिरिक्त जैन मत में भिन्न भिन्न अंश को भिन्न भिन्न दृष्टि से जानने के लिए अनेक नयों का उल्लेख है जिनमें दिव्यार्थिक तथा पर्यार्थिक, पर्यार्थिक एवं इनके प्रभेद नयम संग्रह व्यवहार रिजुसूत्र शब्द आदि अनेक हैं, जैसा पूर्व में कहा गया है जैनों ने प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म माने हैं और किसी वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानने के लिए न केवल उसके अनेक धर्मों का ही प्रमाण के द्वारा ज्ञान अपेक्षित होता है किंतु तो एक धर्म का भी एक दृष्टि से ज्ञान अपेक्षित होता है अभिप्राय है तत्वों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना अत उसे एक दृष्टि से एवं अनेक दृष्टि से दोनों तरह से देखकर निर्णय करना आवश्यक है इसलिए प्रमाण तथा दृष्टिकोण अर्थात नय इन दोनों का ज्ञान तत्वों के ज्ञान के लिए अत्यंत अपेक्षित है